आपका स्वागत आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है सुबह सुबह आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे होंगे बहुत ही आनंद में आज का दिन आपका होगा तो आइए आप सभी मंगलमय रहें खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के शो को शुरू करते हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहब टी सिंह जी भी आ चुके हैं आज और मैं चाहूंगा की वो आपसे रूबरू हो गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब धन्यवाद रमेश भाई रेडियो मधुबन सुनने वाले सारे भाई बहनों को मेरा नमस्ते गुड मॉर्निंग शांति आशा करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ है मस्त हैं। एकदम स्वस्थ 9 से 10 के बीच में आपके बीच रहूंगा जी ऐसे हूँ मैं फिजिशियन 50 सालों का करीब मेरा मेडिकल प्रैक्टिस है जी। इस बीच में आप कोई भी सब्जेक्ट चाहे सर्जरी हो ऑर्थोपेडिक हो गाय हो ई एन टी किसी कोई जानकारी आपको लेनी है आप झिझक में पूछ सकते हैं डायग्नोसिस कैसे होगा ट्रीटमेंट कैसी होगी प्रोगनोसिस कि, कितने दिन दवा चलेगी क्या इसका प्रोसिस होगा जी सारी जानकारी आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं रेडियो माधुबन ऑन करके रेडियो सुन रहे हैं और सोलह जुलाई दो आज का तारीख है संडे है कृष्ण पक्ष और सप्तमी और रेवती नक्षत्र आज है तो इसी के साथ मैं कहूंगा कि आप अपने सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं या सेहत से जुड़ी कोई भी बात हो तो जरूर डॉक्टर साहब हमारे साथ दस बजे तक हैं आप फोन करके या मैसेज करके डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं फोन करने के लिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं या फिर मैसेज करना हो तो इसी नंबर पे चौरानवे इसी नंबर पे नाम लिखिए अपना उम्र लिखिए साथ में अपना वजन शरीर का कितना है ये लिख कर दीजिए आप क्या प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब आपको सही जानकारी दे पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है धन्यवाद कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको अभी कोई मैसेज नहीं आया है तो आपको अगर कोई जानकारी लेनी है रमेश भाई आप जी, जी। तब <laughs> तक जरूर जरूर हम तो जैसे कि अब इस बारिश के मौसम में पानी रेगुलर हम लोग तो गर्म पानी तो नहीं पीते हैं तो मिक्स पी लेते हैं कभी ठंडा कभी गर्म कभी कैसा तो इसमें गले की तकलीफ बहुत होती है हल्का सा खांसी रहता है तो इसको कैसे ठीक कर सकता है प्रिकॉशन रहना तो बहुत जरूरी है जी जी, ये जी एक बहुत ही ठंडा पानी तो नहीं पीना है खासकर के फ्रीज वगैरह का पानी नहीं लेना है अगर नॉर्मल पानी भी हम लेते हैं जी जी तो ठीक रहेगा हाँ अभी हाँ। का चल रहा है ना। जी जी जी स्वागत है आपका नाम बताइए अफजल जी स्वागत है आपका क्या करते है वैसे आप ऐसा है हमारा बच्चा है उन्नीस साल का जी तो उसको ब्लड शुगर की तकलीफ है साहब अच्छा, उन्नीस साल का बच्चा साल का बच्चे का। अच्छा है, आग, तो ऐसा है कि आग, ये अभी हुआ है शुरू या शुरू से ही बचपन से है उसको साहब नहीं बचपन से नहीं है साहब दो साल से है तकलीफ उसको अच्छा कभी किसी डॉक्टर से दिखाया है देखिए होता क्या है हमने मावजात हॉस्पिटल का इलाज ले रहे पालनपुर वालों का और इंसुलेशन चालू है इंसुलिन शुरू हो गया है हाँ बंद करने के लिए कोई है क्या नहीं ऐसा है कि दुखिए दो तरह का डायबिटीज़ की बीमारी दो तरह की शुगर की बीमारी होती है इसीलिए मैं पूछा आपसे यंग एज में जिसे 19 साल का बच्चा है 19-20 साल के नीचे जो बीमारी होती है अधिकतर इसको टाइप वन डायबिटीज़ कहते हैं हम और टाइप टू डायबिटीज़ है कि वो आता है फैमिली हेरिडेटरी आता है या खाने पीने के गलत इसे होता है लेकिन टाइप वन जो है ये इसमें क्या होता है कि आपका जो इंसुलिन बनाने वाला जो ग्लैंड है पैंक्रियाज में एक बीटा सेल रहता है ग्लैंड है जो इंसुलिन सिक्रिट करता है इसका मतलब है कि उस बच्चे में उस ग्लैंड की या तो ग्लैंड ख़राब है या ग्लैंड बहुत ही इतना कम है कम सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन अगर ऐसी बीमारी है अगर तो उसको टाइप वन कहते हैं और टाइप वन में जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा तो क्या डायग्नोसिस दा, करना जरूरी है कि टाइप वन है कि टाइप टू है अगर टाइप टू है तब तो, तो दवा दे सकते हैं ओरल मुंह से गोली दे सकते हैं लेकिन टाइप वन है तो कोई भी दवा ओरल काम नहीं करेगा क्योंकि जब ग्लैंड ही नहीं है तो सिक्रीसन कैसे बढ़ाएंगे हम तो ये आपको जांच कराना पड़ेगा कोई भी आप ऐसा है कि कोई कहां पर हैं आप में।, में तो कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होंगे डायबटिशियन जो हैं इधर तो कोई नहीं है उसका जाँच होता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है उसका जाँच करते हैं नहीं तो ऐसे आप ग्लोबल में जाकर के भी दिखा सकते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में मेरा हॉस्पिटल हॉस्पिटल में कौन? चल रहा है तो क्या रहा है क्या फोन फाइल फाइल करना आप।, आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइन पॉइंट फोर एफ एम आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम में हम लोग जैसे की अभी अफजल भाई ने फ़ोन किया और उनके लड़के को 19 साल का लड़का है और डायबिटीज़ बताया जा रहा है तो इसके ऊपर फर्स्ट जो दो टाइप के बच्चों को जो है डायबिटीज़ होता है टाइप वन और टाइप टू तो अगर पता चले कि टाइप वन है या टाइप टू है तो उस हिसाब से उनको बताएंगे और चलिए तब तक हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि ये अपना जो पानी का जो सिस्टम है या हम लोग पानी ठीक से मेंटेन तो नहीं कर पाते हैं, तो गले में हमेशा थोड़ा सर्दी जुकाम या फिर तो, खास तो गले में केवल पानी से ही नहीं होता नहीं, है कोल्ड वाटर तो पीना नहीं है जी जी पहली बात यह है क्योंकि कोल्ड वाटर एक सेटिस्फेक्शन के लिए होता है ठंडा पानी हमसे कोई प्यास बुझती नहीं है नॉर्मल पानी ही नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पिया जाए तो सबसे अच्छा है या हल्का गुनगुना हो तो बहुत अच्छा है लेकिन ये खास करके फ्रिज वाला उस फ्रीज उसको खत्म हाँ, उसको, करना उसको नहीं पीना है या कहीं मिलता है बर्फ़ डाल कर के लोग शौक से पीते हैं हाँ, ठंडा हाँ, थं, वो सबसे खराब चीज़ है तो केवल गले का उसी से नहीं होता है ऐसे भी है कि आप बारिश में भीग गए बारिश में भीगने के बाद में सर गीला रहा काफ़ी देर तक है क्या कि कभी बारिश में आप भीग जाते हैं तो कुछ नहीं होगा बस घर में आकर के टौलिया से रगड़ करके बालों को सुखा लीजिए तो सुखा लेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं होगा और भींगे हुए रह गए और भींगे रहने में अगर पंखा चल रहा है खास करके या घर में ए चल रहा है या कूलर चल रहा है आजकल के मौसम में तो जनरली कूलर काम करता नहीं है एसी चलता है या फिर पंखा चल रहा है तो उसकी जो ठंड लगेगी तो आपको ठंडा लग जाएगा कॉमन कोल्ड हो जाएगा एलर्जी हो जाएगी उसमें तब तो छींके आएंगे गले में दर्द भी होगा अगर गले में दर्द हो गया है तो एक तो है कि एंटी एलर्जी काप लीजिए कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है एंटी एलर्जिक लेना है जैसे लिबो सिट्रिजिन आता है या सिट्रिजिन टेबलेट करके आता है सिट्रिजिन अगर लेते हैं तो दो बार लेना पड़ेगा 10 मिलीग्राम का अगर लिहो सिट्रिजिन लेते हैं तो एक बार लेना पड़ेगा एक गोली और गर्म पानी में नमक डालकर गार्गलिंग कीजिए गर्म पानी पीजिए और दही छाछ कढ़ी वगैरह छोड़ दीजिए कोई भी ठंडा चीज़ जो है उसको आप छोड़ दीजिए दूध लीजिए चाय लीजिए कॉफ़ी लीजिए इसमें कोई बात नहीं बस एंटी एलर्जिक से ही ठीक हो जाएगा अगर गले में फरेंजाइटिस कितने आदमी को है क्या क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है खास कर के बच्चों को होता है या जल्दी एलर्जी से उनको फरेंजाइटिस वगैरह हो जाता है गला लाल हो जाता है उस पर दाने दाने हो जाते हैं अगर ऐसा हो गया है कि अगर हो गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं और इसके लिए सबसे सेफ एंटीबायोटिक जो होता है एजिथ्रोमाइसिन होता है 500 मिलीग्राम का एक ही गोली 24 फोर आवर्स में खानी है ओनली फॉर थ्री डेज तीन दिन में ही सफिशियंट रहता है बहुत रेयर केस में पाँच दिन तक चलता है तो इसमें एंटीबायोटिक कोई खास बात नहीं है ये यही प्रिकॉशन हम लोग को लेना है और आजकल का तो है मौसम ही ऐसा है कि बारिश नहीं भी हो रही हो तो एक छाता को तो अपना साथी बना कर के रखिए हमेशा उसको अपने साथ ले करके चलिए कि कब कहाँ बारिश हो जाएगी कोई करना तो है नहीं जो छाता ले करके चलिए कि उसे भींगने की बात नहीं होगी जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी इस बात का पता होना चाहिए कि हमें अगर बारिश में या फिर गर्मी में जैसे हम लोग तो पानी बदल देते हैं या थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं तो पानी की वजह से भी काफ़ी गले में या सर्दी हो जाता है खांसी हो जाता है और इसके साथ और भी बातें हैं जो आपने अभी बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छी इस बारे में अच्छी समझ आ गई होंगी और मैं चाहूँगा कि गर्म पानी या गुनगुना पानी ही आपके सेहत के लिए अच्छा है तो इसका आप सेवन करें फ्रिज का ठंडा पानी कभी ना पिए और इससे आपको जो है तकलीफ हो सकती है और अगर हो जाता है तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही सिंपल तरीका बताया कि आपको अगर सर्दी खांसी या इस तरह का एलर्जी कुछ हुआ है तो लीवोसेट फाइव एम का टैबलेट आप शाम को ले सकते हैं पाँच दस दिन के लिए और फिर एंटीबायोटिक लेना हो तो एजिथ्रोमाइसिन फाइव डॉक्टर साहब ने बताया है ये आपके लिए ठीक रहेगा तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मौसम के बाद आती है जैसे बारिश में ज़्यादातर पेशाब लगता है सभी को बहुत ज़्यादा तो ये पेशाब में जैसे कि हम लोग कंटिन्यू जाना पड़ता है कई बार और कई बार बहुत टाइम के बाद भी आता है ऐसा कुछ है इसमें तो क्या समझे हम लोग इस रमेश भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी जी इसको जनरली होता क्या है कि फ्रिक्वेंसी पेशाब का फ्रिक्वेंसी बढ़ता है बार बार जाते हैं तो खास करके अगर बड़े बड़े लोग हैं एज अधिक है चाहे बहन हो या भाई हो किसी को भी होता है तो शंका पहली तो हो जाती है कि डायबिटीज़ तो नहीं है शुगर तो नहीं बढ़ा हुआ है जनरली सुगर में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है हु, तो एक तो है कि उसका जांच कर लेना चाहिए आजकल हर जगह जांच की सुविधा है ब्लड एक बार कोई भी खा, खाली पेट में या खाने के दो घंटे के बाद का ब्लड या रेंडम ले करके देख लें कि ब्लड शुगर का क्या हाल है इवेन अगर गाँव वगैरह में भी है तो यूरिन टेस्ट यूरिन शुगर भी टेस्ट कर सकते हैं लेकिन यूरिन शुगर उतना करेक्ट नहीं है कितने आदमी को 300 भी ब्लड शुगर रहता है यूरिन में कुछ हा, कुछ आता नहीं, नहीं। इसीलिए ब्लड से ही देख लें एक तो वो वो चीज़ हो गया दूसरा क्या होता है कि जनरली अगर पेशाब में जलन है सिस्टाइटिस है जलन है डिस है या लोअर एब्डोमेन में पेन पेन हो रहा है शाम को ज़्यादा दे के बुखार वगैरह आ रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ा हुआ है जल्दी जल्दी पेशाब जा रहे हैं इसका मतलब यूटीआई है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये चांसेज है अगर ऐसी शंका होती है तो इसके लिए भी एक होता है सिंपलेस्ट टेस्ट है यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक जाँच कहीं करा लीजिए उसमें अगर पस सेल्स अगर आ रहे हैं एक फील्ड में 10 से अधिक पस अगर आते हैं इसका मतलब है यूटीआई है तो उस समय बिना कोई एंटीबायोटिक लिए हुए यूरिन को कहीं भी अच्छे पैथ पैथोलॉजी में कल्चर के लिए डाल दें कल्चर के लिए दे दें कल्चर के लिए टेस्ट जो दिया जाता है वो जनरल यूरिन टेस्ट में नहीं देते हैं हम उसका मिड स्ट्रीम यूरिन दिया जाता है पेशाब कर रहे हैं उसके बीच वाला ना पहले वाला ना ना बाद वाला दूसरा है कि टेस्ट ट्यूब जिसमें देंगे वो भी स्ट्राइल होना चाहिए वो उसी लैब से लें क्योंकि अगर बाहर का होगा तो उसमें बैक्टीरिया हो सकता है पहले से हो तो वो उसी का ले करके दे दीजिए वो अपना देखेंगे पहले कल्चर करके कोई कल्चर का मतलब है कि उस यूरिन में ग्रो किया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें है और उसके बाद कौन से दवा से मरेगा उसकी सेंसिटिविटी कहते हैं कि उससे क्या किस दवा से वो मर जाएगा और किससे वो रेसिस्टेंस है ये भी पता लग जाएगा तो जब रिपोर्ट आ जाता है तब तो एंटीबायोटिक चला या ऐसा हो सकता है कि यूरिन दे दिया कल्चर में और एंटीबायोटिक एक मामूली एंटीबायोटिक कोई भी आप शुरू कर सकते हैं बहुत अधिक अगर डिस यूरिया वगैरह है और बहुत जलन है पेट में ये लोअर एबडोम में दर्द हो रहा है तो ऐसा है बुखार है तो अच्छा होगा कि जेंटा इंजेक्शन होता है एटी मिलीग्राम का उसको आप ओडी दिन में एक बार या कम से कम दो बार सुबह शाम करके दो दिन तक दिलाएं तो बहुत जल्दी आराम होगा जनरली इसका रेसिस्टेंस कम डेवलप होता है और नहीं तो कहीं जनरल में है तो नॉर्फ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम का 400 मिलीग्राम का जो आता है नॉर्फ्लॉक्सासिन उसको आप सुबह शाम दिलवाते रहें जब तक कि रिपोर्ट नहीं आता है जब रिपोर्ट आ जाता है तो सेंसिटिविटी किससे सेंसिटिविटी है बैक्टीरिया किससे मरेगा उसमें लिखा रहता है फोर प्लस है थ्री प्लस है टू प्लस है वन प्लस है तो कोशिश किया जाता है कि फोर प्लस वाले दवा को ही हम दें और कन्वीनियंट वाले डोज में ही जाएँ मतलब इंजेक्शन कम और ये वाला ओरल दवा देकर के ही उसको ठीक करें ये होता क्या है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये इतना तंग करता है कि जनरली क्रोनिक यू हो जाता है हुँ, और हुँ. क्रोनिक यू में चार दिन पाँच दिन दवा करने पर आराम हो जाएगा और दवा दवा जैसे हम छोड़ेंगे फिर हो जाएगा वापस हो जाएगा तो इसके लिए लंबा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है कम से कम 10 दिन तो गोली खानी चाहिए नहीं, अगर नहीं। पहले से क्रोनिक यूटीआई टी आई है तब तो, तो और भी लंबा इलाज में करते क्या है कि 10 दिन तक सुबह शाम गोली दिया और आगे 10 दिन तक रात में एक एक गोली देते हैं क्यों होता क्या है कि रात में पेशाब में जो ब्लेडर ब्लेडर में जो पेशाब जमा होता है उसमें इन्फेक्शन जनरली फिर से री हो जाता है इसीलिए रात में अगर एक गोली दे दिया तो री री का डर नहीं होता है तो जनरली लेडीज में अधिक होता है और जेंट्स में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और एज साठ से ऊपर है तो जनरली प्रोस्टेट बढ़ने का चांसेस होता है उसको बीपीएच हम कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपर तो साग जनरली साइज में बढ़ जाता है मेल में लोगों में अधिक तकलीफ़ होता है ऐसी बात नहीं है औरतों में भी ये बीमारी होती है उसका गायनिकोलॉजिकल जनरली होता क्या है कि ब्लैडर में अगर कोई पैथोलॉजिकल ये है उसका क्या है कि जो यूरेथ्रा के पहले जो मियटस होता है जहां से पेशाब पास होता है वहाँ अगर थोड़ा सा भी कंस्ट्रिक्शन है या कुछ है तो सारा पैसा बाहर निकलेगा नहीं और कुछ पैसा भीतर रह जाएगा तो रह जाएगा वो ओरत में हो या मर्द में हो अगर रह जाता है तो कॉलर हमारे साथ हैमस्कार गुड मॉर्निंग और डॉक्टर साहब को भी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलिए गुजरात से कंचन भाई बोल रहा हूँ बोलिए बोलिए कंचन भाई जी जी सर ये सवाल मेरा ही था मैं नहीं वाला था जी जी जो आपने जो पेशेंट की बात की तो मुझे हाँ। एक गिलास पानी पीता हो सुबह में उठ उठ के और एक कप क्या पीता हो तो दो दो घंटे पे, पेशाब जाना पड़ता है अभी जो गर्सा ऋतु है ना तो। हाँ, हाँ, अभी और हाँ। गर्मियों की ऋतु में तो नहीं ऐसा होता था सर तो एक चीज हाँ उम्र उम्र ही मैं तो पूछ रहा था तो उम्र ही पूछ रहा था आपके बारे हाँ तो आप थोड़ा तो सा ध्यान से सुने आप ध्यान से सुने आपने आज, बता दिया है तो होता क्या है कि गर्मी है। और जाड़े में अंतर इतना होता है की गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में क्या होता है की शरीर से पसीना निकलता है समझे पसीना अधिक निकलता है तो जनरली पेशाब कम करने जाना होता है और ठंडे के दिन में ठंडे के दिन में क्या होता है कि पसीना वगैरह नहीं निकलता है तो जो भी हम पानी पीते हैं वो पेशाब के थ्रू ही बाहर निकलता है पहली बात ये हुई कि तो इसमें इस जाड़े में अधिक ज़रूरत पड़ती है दूसरी बात क्या होता है कि किडनी का जो थ्रेशल्ड है कंट्रोल करने का पावर जो है यूरिन को कितना देर तक ब्लैडर रोक करके रखेगा ये विंटर में कम हो जाता है इसलिए विंटर में जा, जाना अधिक जाना पड़ता है हाँ तो आप बात ध्यान से सुनिए कि उसमें क्या है कि एक तो ये विंटर और समर की बात हो गई लेकिन आपका 60 साल उम्र हो गया है और इस तरह की बातें होती हैं तो एक आप अल्ट्रासोनोग्राफी के यू का कराइए किडनी यूरेटर ब्लैडर लोअर एब्डोमेन का है इसमें खाली पेट भी नहीं रहना है ये किसी समय भी हो जाएगा बस ब्लैडर आपका फुल रहना चाहिए होना होता क्या है कि कम से कम डेढ़ दो लीटर पानी पी लीजिए अब पानी पी करके उसको आधा एक घंटा रोकिए अपने को और तब जहाँ जा, जा, सोनोग्राफी होता है वहाँ जा कर के पानी पी करके एक घंटा बैठिए और जब ब्लैडर फुल हो जाए तब इसको किया जाता है फुल ब्लेडर में ही जाँच होता है इसमें आपका किडनी यूरेटर ब्लैडर में जाँच किया जाएगा उसके साथ साथ प्रोस्टेट का जांच होगा कि प्रोस्टेट का साइज कितना बड़ा है खास करके ये देखा जाता है कि ब्लैडर में दो काम करेंगे लोग एक तो करेंगे कि पहले ब्लैडर फुल है तो आपका सोनोग्राफी करेंगे दूसरा आपको कहेंगे कि आप पेशाब करने जाओ जब आप पेशाब करके लौट करके आएंगे तो पाँच दस मिनट के बाद में कहेंगे कि फिर आप आओ ये आपका फिर से हम देखते हैं तो उस समय देखा जाता है कि पेशाब करने के बाद आपके ब्लैडर में यूरिन कितना रह गया मैंने उसमें रह के इतना रेसिडियल यूरिन इसको कहते हैं हम ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है जानना अगर रेसिडियल यूरिन आपका 30 ml से ऊपर है या 20 ml से ऊपर है इसका मतलब है कि प्रोस्टेट का साइज आपका बढ़ रहा है आपको उसकी दवा चलानी पड़ेगी और अगर अगर बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया है बहुत बड़ा साइज नहीं हुआ है होता क्या है कि प्रोस्टेट और कुछ नहीं एक प्रोस्टेट एक ग्लैंड है मेल हॉर्मन ग्लैंड है ये जिससे कि ब्री बनता है तो ये आपके ग्लैड जो ब्लैडर है उसके नेक पर रहता है गर, गर्दन पर रहता है तो जैसे साइज में बढ़ेगा तो वहाँ प्रेशर देगा प्रेशर देगा तो पूरा यूरिन एक साथ नहीं निकलेगा यूरिन का फ्लो कम हो जाएगा जो पहले फ्लो था उससे कम हो जाएगा और थोड़ा सा बारी बार बार बार जाना पड़ेगा आप पेशाब करेंगे और पेशाब करने के जस्ट आधे घंटे के बाद ही लगेगा कि फिर हमको जाना चाहिए पूरा पेशाब निकलेगा नहीं उसके बाद पेशाब का धार जो है वो पतला हो जाएगा तो उसके लिए अगर बहुत कम ग्रो तो उसके दवा बहुत बहुत अच्छी अच्छी दवाएं मार्केट में आ गई हैं वो दवा आपको 24 घंटे में एक बार ही रात में खाना है कुछ दिन तक दवा आप लेंगे तो आपको आराम रहेगा लेकिन अगर साइज बढ़ा हुआ है तो क्या है कि चार पाँच महीना दवा चला करके फिर से सोनोग्राफी हम करके देखते हैं कि उसमें साइज कुछ कम हुआ कि क्या, बढ़ा क्या हुआ अगर साइज बढ़ रहा है तो उसके बाद में ऑपरेशन कराना पड़ेगा जो बहुत मामूली ऑपरेशन है जिसमें ऊपर से चीरा उरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है पेशाब के रास्ते से यूरेथ्रा से एक पाइप पास किया जाता है और उसको टी यू आर पी ऑपरेशन कहते हैं ट्रांस ऑपरेशन होता उप्रेशन, है हाँ। तो उससे लेकर के और वो जाता है मशीन और वो काट करके और इसके थ्रू पेशाब के थ्रू ट्रांसफ्यूजन होता रहता है निकल जाता है ये कोई बड़ी दवा नहीं लेकिन उसका ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर जो हैं वो एक पी टेस्ट कराएंगे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अगर वो आपका पी ए से चार से ऊपर बढ़ा हुआ होगा तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा डर हो जाता है कैंसर वगैरह का तो कैंसर के लिए भी जांच कराएँगे वो प्रोस्टेट में मेल में प्रोस्टेट में अधिक कैंसर होता है और फीमेल में ब्रेस्ट में अधिक कैंसर होता है ये दोनों हॉर्मन ग्लैंड हैं मेल फीमेल के लिए ब्रेस्ट है और मेल के लिए प्रोस्टेट है ये हुँ. दोनों में चांसेज अधिक रहता है इसलिए इसमें अगर कोई बात होती है तो इसका ज़रूर डायग्नोसिस करा लेना चाहिए कि आगे चल कर के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि हमने जिस तरह से पेशाब के लिए बात किया था अभी और आइए एक और मैसेज आया है रणवीर बिहार बेगूसराय से लिखते हैं मुझे शुरू में बुखार था लेकिन टैबलेट से ठीक हो गया लेकिन खासी अभी थोड़ा थोड़ा रहता है होता रहता है तो इसमें कोई गंभीर बीमारी टीबी की शिकायत तो हो, हो नहीं सकती है क्या नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है आपको अगर अभी भी खांसी एक बहुत लंबा दिन से खांसी अगर चल रहा है आ, उसमें से कफ निकलता है स्प्यूटम पास होता है निकलता है और वो स्प्यूटम अगर पीले रंग का है तो आपका चेस्ट का एक्सरे करा लेना चाहिए आजकल के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है ये इसलिए कि ये छूत वाली बीमारी है कैसे भी कोई हो कहीं बस में जा रहे हैं ट्रेन में जा रहे हैं किसी से भी मिल सकता है इन्फेक्शन मिल सकता है खासकर करके रात में अगर शाम को जाड़ा देकर के बुखार आता है रात में बढ़ता है या रात में आपको पसीना होता है भूख आपको कम लगती है वजन आपका कम हो रहा है तो आपको एक चेस्ट एक्सरे तो करवा ही लेना चाहिए आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर जगह हर जगह एक्सरे हो रहा है उसके बाद स्प्यूटम का जाँच हो रहा है ए एफ भी होता है कि एसिड फास्ट बेसिलस है कि नहीं जी, जी, तो इस करा लेना चाहिए बहुत जरूरी चीज़ है तो इसको आप करा लेना सही जी, रहेगा जी, ऐसे ऐसी बात नहीं है आप घबराने तो की बात नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि आपका एलर्जी कब हो हाँ जी बोलिए हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए क्या लिखा हुआ है अच्छा और इंसुलिन कितना पावर कर दे रहे हैं कितना ब्लड सुगर है कितना उसका 300 तीन 300 से कम नहीं होता 300 से कम नहीं होता है तो लगता है टाइप वन ही है ये हाँ जी 3070 ह्यूमन मिक्सार्ड है क्या है इंसुलिन में क्या लिखा हुआ है वो इंजेक्शन जो दे रहे हैं आप इंसुलिन का उसका जरा नाम पढ़ के बताओ पच्चीस ले रहे है न एक बार लेते हैं की दो बार लेते हैं हाँ सुबह में नाश्ते के पहले खाने के पहले और रात में खाने के पहले यही ना अच्छा दोनों समय 25 25 पड़ रहा है ना तो टाइप वन का ही शुरू हुआ है टाइप वन के इलाज है ये इसमें आप गोली से काम नहीं होगा भैया आपको इंसुलिन इसको देना ही पड़ेगा और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा ये कभी भी विड्रॉ नहीं होगा इसको मान करके चलना है कि ये लाइफ अगर टाइप वन डायबिटीज है तो इस लड़के को बाकी सारा सब चीज़ नॉर्मल होगा काम करना होगा लेकिन इस शादी उदी करने में सोचना पड़ेगा नहीं होना चाहिए मैरिज नहीं करना चाहिए बच्चे का आप जान जाओ हाँ मैरिज नहीं करना चाहिए okay. क्योंकि आगे चल करके कॉम्प्लीकेशन होगा इशू होकर नहीं होगा बच्चे नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगा ठीक है अब्दुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेड मोदन नाइनटी पॉइंट आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और अपना नाम उम्र और क्या बीमारी है ये लिख भेज दीजिए और आप सही हमसे ले सकते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर लौट के आते हैं हम और आपसे बरू बरू होते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं राम राम घंश्याम भाई राम राम राम राम राम राम अरे भाई आज एकदम सवर सवर एकदम बुला पेड़ा अरे भाई दीकूब मांग लाई मीकर दी एने बोलावो हूँ मांगु छु क्या गई वेली सवरे सवार खेतर गयी सोच माटे। भाई दीक आटली गुणी सुशील एकज खामी रही गई दीकरी ने खेतर मोकली दी थी सोच मैं तो, दीको हाँ, असुरक्षित बे इजतवा बचा घर मौचालय बना अपना परिवार ने सुरक्षित बना रेडियो मधुबन रहे हम रहेंगे आंखें हमारी देखा करेंगे दुनिया आंखों से हम तुम्हारी वाह वाह क्या आप जानते हो हमारी आंखें मृत्यु के बाद भी पाँच घंटे तक जिंदा रहती है इन्हें हम क्यों जिंदा जला दें क्यों दफनाए नेत्र दान करें और कराएं इसे अपने परिवार की परंपरा बनाएं आइए आज ही ग्लोबल हॉस्पिटल आई बैंक से संपर्क कर अपना संकल्प, संकल्प पत्र, पत्र, पत्र, भरे। पत्र भरे अधिक जानकारी के लिए आप डायल कर सकते हैं शून्य दो नौ सात चार दो दो आठ छून्य शून्य जब से तेरे नमस्कार आप FM. आपका स्वागत है ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं महेश मोदी जी ने मैसेज करके आप सभी दोस्तों को याद किया है नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए कि आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए दे जाए इतनी खुशियां ये दिन आपको कि खुशी भी आपके मुस्कुराहट के दीवानी हो जाए आपका दिन शुभ हो महेश मोदी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़े <laughs> <laughs> महेश मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> शुक्रिया आपका बड़ा प्यारा सा मैसेज आपने भेजा है थैंक यू सो मच और एक मैसेज आया सर आई एम विनीत सिंह एज चौबीस मेरे को लीवर में सूजन भी है और साथ ही साथ जांगों में बहुत दादर भी फैला हुआ है सर मैं तो प्रॉब्लम में आ गया हूँ इस दोनों बीमारियों को ठीक एक साथ कैसे ट्रीट करें ऐसा है कि दोनों ही घबराने वाली बात नहीं है जहाँ तक दाद वाली बीमारी आप बता रहे हो पहले उस पर आता हूँ उसके बाद लीवर सीजन के बारे में बातें करूँगा जी जी तो उसके लिए कुछ नहीं है ये फंगल इन्फेक्शन है जनरली आपको समर सीजन में गर्मी के दिनों में जब पसीना होता है उसमें होगा या बरसात के दिन में भीगा हुआ चड्डी पहने हुए आप रह जाओगे तो फंगल ग्रोथ हो जाता है और ये बहुत तंग करता है क्रोनिक होता है ये इसके लिए दवाएं हैं जैसे फ्लुकोनाजोल अगर आप खाए हो कि नहीं खाए हो अगर आपका वजन 50-60 के बीच तक है 60 से ऊपर नहीं है तो आप 150 मिलीग्राम का फ्लूकोजा फ्लुकोना जॉल टैबलेट आता है कई कई एक कंपनी की दवाएं आती है सस्ती दवा भी है आजकल जेनरिक दवाएँ मिलती हैं जो दस रुपये की गोली होती है वो आप ले सकते हो वन मिलीग्राम का एक एक गोली हफ्ते में एक बार छः महीने तक आप खाओ डेढ़ महीने तक खाओ यानी छः गोलियाँ चलेगी टोटल दूसरी क्या है कि लगाने के लिए एक तो आप पाउडर खरीद लो कोई भी पाउडर आता है जैसे कि आपका माइकोडर्म पाउडर आता है या कैंडिड पाउडर आता है एक पाउडर खरीद करके और सुबह में जब भी आप स्नान करो तो पाउडर लगा करके तब ची पहनो और रात में शाम को अगर स्नान करते हो तो शाम को भी स्नान करने के बाद में आप पाउडर लगा करके ही चटी पहनना है दूसरा क्या है कि रात में कोशिश ये करना है कि पायजामा वगैरह पहने या लुंगी पहनते हैं जो भी चीज़ करते हैं तो चड्डी को खोल करके उस पर थोड़ा हवा लगे तो बेटर है मैंने खुला हुआ रहना चाहिए पसीना किसी तरह से नहीं होना चाहिए किसी हालत में गीला गीला चड्डी नहीं पहने रखना है अगर कहीं जाते हैं कहीं पर भी अगर भीग गए तो तुरंत ही उसको चेंज करना है तो फिर हो जाएगा छूटा हुआ चीज़ फिर हो जाएगा तो एक तो गोली हुई दूसरी आती है इसके लिए ट्यूब आते हैं एक तो कैंडी ट्यूब भी करके आता है उसके बाद सरफाज आता है सरफाज ट्यूब आता है अगर मान लीजिए इन्फेक्शन में डर है कि फंगल के साथ साथ बैक्टीरियल भी इन्फेक्शन है तो सरफाज ऐसे क्रीम करके आता है उसको आप लगा सकते हो तो ये लगाने की दवा हो गई लेकिन कोई भी दवा डेढ़ महीने तक यूज करनी है और पाउडर तो बेटर बेटर ये है कि जब तक ये रेनी सीजन ख़त्म नहीं हो जाता है टिल सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर तक उसको आप यूज़ करते रहो तो आपको ये फंगल इन्फेक्शन जो आपका हुआ है ये ठीक हो जाएगा रह गई बात कि अब इसके बाद आप लीवर वाली बात कर रहे हो तो लीवर में भी आप फ्रुकोना जौल जो ले रहे हो फ्रुकोना जौल का पावर इतना ही कम है इसका कोई लीवर पर ऐसा खास इफेक्ट नहीं है और हफ्ते में एक गोली खानी है आप दूसरा बात है कि आपका लीवर का इन्फेक्शन कैसा है बैक्टीरियल है कि वायरल है या इन्फेक्शन है कि ऐसे ही हल्का सूजन है क्या चीज़ है हेपेटाइटिस बी तो नहीं है या हेपेटाइटिस सी तो नहीं है इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है कि कौन सी दवा चलेगी कौन सी नहीं चलेगी दूसरी बात कि आपको क्रोनिक क्रॉनिकपेटाइटिस अगर है तो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते मतलब दूध और दूध से बना हुआ चीज़ कोई भी दूध हुआ घी हुआ दही हुआ मलाई हुआ बटर हुआ इस कोई भी चीज़ आप नहीं ले सकते हो छाछ आप ले सकते हो लेकिन बटर मिल्क कहते हैं जिसको लेकिन एकदम उसमें का कोई भी क्रीम वाला आइटम नहीं होना चाहिए दूसरा कार्बोहाइड्रेट इसमें अधिक देते हैं हम लोग कोई भी चीज़ फल वगैरह आप खाओ जूस पियो जूस इसमें बहुत अच्छा होता है और हल्का खाना खाना है ऐसा कोई गरिष्ठ खाना नहीं खाना है तला हुआ चीज़ जो आपको लीवर से पचाने में दिक्कत आता है उसके बाद लीवर के बहुत सारे टॉनिक आते हैं पीने वाले गोली भी आता है जिसको कि आयुर्वेदिक दवा जनरली हर्बल मेडिसिन है लीवर का टॉनिक वगैरह वो सब भी आप लेते रहो डॉक्टर ने लिखा होगा तो कई एक कंपनी की दवा है मैं खास एक दवा के नाम नहीं बताना चाहता हूँ आप कोई भी लीवर के लिए टॉनिक लीजिए लेकिन मेन डाइट पर कंट्रोल रखिए डाइट में हमेशा कोशिश करना है कि जूस तो ज़रूर ही लें फल अधिक लें हरी सब्जियाँ लें आलू ओलू को खाने में कोई बात नहीं है लेकिन आलू की सब्जी बने उसमें तेल वगैरह नहीं पड़े जैसे होता है भर्ता वगैरह चोखा बनता है उस तरह की चीज़ ले करके आप लीजिए समझे? तो दोनों ही चीज़ का कोई बहुत डिफिकल्ट इलाज नहीं है अब डिपेंड करता है कि लीवर का सूजन ईद बहुत ब्रॉड बात हो गई कौन सा इन्फेक्शन है बैक्टीरियल है वायरल है एक होता है कि पैथोलॉजिकल भी होता है कि कहीं पर बाइल डक्ट वगैरह में आ गया स्टोन हो गया कहीं पर उससे भी उ जाग जा कर के जौिस होता है लीवर कमज़ोर हो जाता है तो ये सारे तो देखने के बाद ही पता लगेगा आपका कौन सा इन्फेक्शन है अगर हेपेटाइटिस है और वायरल है तब तो, तो इलाज सही कराना पड़ेगा धन्यवाद चलिए विनीत जी आपको क्या करना है डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया है और आप अगर दादर से बहुत परेशान हैं तो सरफा क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपको कैंडीड पाउडर डॉक्टर साहब ने बताया जो सेप्टेम्बर अक्टूबर तक आप लगा सकते हैं इसको कंटिन्यू रखिएगा और साथ में आपको लीवर सूजन के लिए जो दवाइयां बताई हैं लीवर टॉनिक कोई भी आप ले सकते हैं और लेकिन मुख्य बात है कि आप इसको डाइट आपका जो है खाने का जो तरीका है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसलिए आप खाने पर ज्यादा ध्यान दें हो सके तो कोई अपने जो डाइटिशियंस होते हैं बहुत सारे उनसे कभी मिलकर आप अपना डाइट चार्ट बना के उसको फॉलो कर फिजिशियन से भी मिल सकते हैं दोनों चीजें हो सकती है तो आप फिजिशियन से मिलके भी अपना डाइट चार्ट बना ले तो अच्छा होगा हेलो नमस्कार जी जी नाम बताइए बोल जी जी जी आपका ये देखा था जी टोटाइट के ऊपर अब भी चर्चा चल रही जी जी जी जी आ, आपका नाम क्या है गोपाल भाई हाँ गोपाल भाई। जी बोलिए गोपाल भाई बोलिए क्या तकलीफ है ये प्रॉब्लम का ये जरूर है बड़ा हुआ था मैं जी, जी जी जी जी तो अभी हाँ। आपने इसके लिए फरमाया हाँ हाँ। टेस्ट करना है तो मैं था हाँ। तो मुझे भी दो दो घंटे में इंजरीन आता है हाँ जी हाँ जी पूरा हाँ। खाली नहीं होता उम्र हाँ। कितना हुआ गोपाल भाई आपका मेडिसिन कौन सी है मेडिसिन बता रहे है उम्र क्या है आपका एज एज 72, 72, का साइज कितना है खास कितना आता है कितना पे, पेशाब करने के बाद में दोबारा जब अल्ट्रासाउंड किया गया होगा सोनोग्राफी को रेस, लेकिन आता दो यूरिन लिखा होगा रेस्टिडियल यूरिन लिखा होगा कि कितना यूरिन इसमें ब्लेडर में बच गया है तो वो कितना है कितना एमएल एल है बीस एम एल पचीस एम एल तीस एम एल कितना है याद नहीं है नहीं, तो सोनोग्राफी तो करोग्राफी करा, करा लिया है अपने यही ग्लोबल में हाँ तो बड़ी अच्छी बात है ना ग्लोबल में अच्छा होता है आप ग्लोबल में करा लिए है उसका रिपोर्ट मिलेगा अच्छा अच्छा तो ठीक है फिर से एक बार करा रहे ये हाँ। आपका इंक्रीज हो रहा है ऐसा कर सकते हैं आप कि पहले वाला रिपोर्ट और एक बार फिर अपना एक करा लीजिए आप सोनोग्राफी हो गया अगर थी। थी। दो तीन साल हो गया तो एक बार और कराना जरूरी है और करा करके और हमको आप बताओ कि अगले संडे को बताओ या बीच में भी आप टेलीफोन करके आप बता सकते हैं आप ब्लड रिपोर्ट एक चीज बताओ पीएसए हाँ, पीएसए हुआ है आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक हाँ, एंटीजन ये ब्लड में इसका हाँ, हाँ, कुछ है वो एवन आया टू क्या क्रिएटिनिन से संबंधित है तो नहीं देखा गया है क्रिएटिनिन देखा गया है सीरम क्रिएटिनिन आज है आया है सीरम आया आया 2.7 तो आपको वान। आपको पी एस ए कराना मस्ट है आप पीएसए जरूर कराओ वहीं पर एक पी एस ए आपका किया जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पी एस ए होता है उसका कितना रीडिंग है वही आपको बताएगा बी है कि क्या है एक बीपीएच होता है आपको डायग्नोसिस किसी डॉक्टर का इलाज चल रहा है हाँ जी किसी का चल रहा है इलाज ना? कौन सी दवा दे रहे हैं इसके, इसके लिए नहीं चल रहा मेरा तो उसका का चल रहा है हाँ, हाँ, हाँ। उसमें कुछ था आप पी एस सी एक जरूर करा लीजिए बहुत जरूरी है पी ए आप एक करा करके तो पी ए करा करके मुझको आप अगले संडे को बतावें या बीच में भी मेरा नंबर आप लिख लीजिए आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं रात में 10 बजे के बाद नहीं करेंगे कृपा करके और दोपहर दिन में दो बजे से लेकर के चार बजे के बीच में नहीं करेंगे और बाकी कभी भी आप बात कर सकते हैं और बाकी तो जानते ही हैं कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी वाले हैं तो आठ बजे तक किससे बात नहीं करते हैं मॉर्निंग में जब तक नहीं हो जाता है तो इस हाँ तो, तो, हाँ, तो, हाँ, तो, हाँ, तो हाँ, इस बीच में कभी आप बात कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नहीं। नहीं। आप सुन रहे हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में ये थे गोपाल भाई माउंट आबू से 72 टू एज है और यूरिन प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब ने उन्हें पी का टेस्ट एक कराने बोला जिससे उनको बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल जाएगा और उसके बाद फिर मेडिसिन ले सकते और सुरेश भाई दर्जी ने याद किया है सभी को और मुझे भी याद किया है हेलो सर हाँ जी नमस्कार न, नाम बताइए शरद जी, जी कैसे हैं आप हाँ। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है शरद भाई मेरे में दर्द हो रहा है उम्र आपका एज चौबीस साल अच्छा साल, साल अच्छा कैसे हुआ क्या काम करते हैं आपका सिलाई का सिलाई हाँ तो सिलाई में तो बैठ करके आप तो कुछ पर बैठ करके करते हैं उसमें तो झुकने की झुकने की बात अधिक नहीं है ना झुक करके तो झुक करके काम अधिक नहीं करते है न अगर टेढ़ा होकर के झुक करके करेंगे तो स्पाइन में पेन होगा और स्पाइन में नीचे में लो लो बैक पेन एक कहते हैं कि नीचे में नीचे वाले भरटिबरा में पेन हो और एक बीच में होता है झुकने के वजह से होता है या फिर ऊप हाँ तो कौन सा है कोई दवा ववा लेते हैं आप नहीं आप मैं मैं दवा आपको बता देता हूँ आराम के लिए अभी लेकिन कोशिश कीजिए कि अधिक झुक करके टेढ़ा होकर के कोई काम नहीं करते सिलाई वाले जितने भी टेलर टेलर हैं उनको मशीन तो पैर से चलाएंगे चाहे जैसे चलाएंगे लेकिन झुक करके तो काम करना ही पड़ता है होता क्या है कि थोड़े से कि स्पाइन जो है वो बेंड हो जाता है और बेंड होने से उस पर आपको दर्द होता है तो ऐसा कोशिश करना है ऐसे अपना लाइफ स्टाइल बनाना है कि कम से कम आप झुकें कम से कम झुकना पड़े टेबुल को जो मशीन जो है उसको तिरछा करके कुछ ऐसा रखें कि झुकना कम पड़े और दवा है आप गोली लिख लो कोई भी गोली कई एक कंपनी की आती है एक हाई पी करके आता है हाई पी एच आई एफ ई एन आई सी हाई पी आगे पी कर दीजिए सुबह शाम खाओ आठ दस दिन के लिए खाने के बाद और जब तक आप खाते हो तब तक एक पीपीआई लेना पड़ेगा पेंटॉप जैसे फोर्टी मिलीग्राम का एक एक गोली खाने के पहले आप खाओ और एक आप ये, दर्द के लिए डाइक्लो जेल या भोलनी जेल करके ले लो भोलनी जेल करके और उसको सुबह शाम हल्का उस पर लगाना है ले बहुत जोर से मसाज नहीं होना चाहिए लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है कि आप झुकें कम झुकिएगा तो दर्द होगा क्या कि उस पर है थोड़ा सी स्पाइन बेंड होता है टेलर टेलर के लिए दिक्कत है कौन सा गोली क्या एक्सरसाइज सा करने, करने का एक्सरसाइज करने का तो है कि आप बिस्तर पर अच्छी तरह से लेट जाओ ठीक है फ्लैट बिस्तर होना चाहिए पलंग हो या चौकी हो जिस पर कि हार्ड बिस्तर हो एक चाहे ज़मीन पर भी लेटते हैं तो जमीन पर नीचे कालीन टाइप का कोई बिछा दरी बिछा हुआ हो और सीधा मैंने पूरा का पूरा रीढ़ का हड्डी और सर का ये एक लेवल में हो और पैर जो है दोनों उठाकर बारी बारी से हल्का हल्का ऊपर उठाते हैं नीचे करते हैं उठाते हैं नीचे करते हैं एक एक, एक पैर पहले दाइना शुरू करो फिर बाया शुरू करो उसके बाद में बाएं पैर दाहिने पैर का जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, लेकिन भीतर वाला रीढ़ का मसल जो मजबूत होता है वो पैर को जब जमीन से थोड़ा दोनों बारी बारी उठाएंगे तो नीचे वाला मजबूत होता है नीचे में रीढ़ रीढ़ के अंदर में हल्का सा चादर वगैरह फोल्ड करके दो तीन फोल्ड करके भी बीच में रखते है जैसे होता क्या है की आपका रीढ़ रीढ़ जो जमीन पर जो लेटते हैं तो बराबर फ्लैट आएगा नहीं बीच में कुछ जगह बच जाता है उस जगह में दिया जाता है कोई भी एक कोई भी पतला तकिया हो या कोई चीज उससे आपका रीढ़ फ्लैट हो जाएगा तो दर्द कम होगा और ये लगाने वाली दवा मैंने बता दी है आपको उसको लगाते रहिए और लगाते रहिए और ये कोशिश कीजिए कि की अधिक बेंड नहीं करना पड़े ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आप सुन रहे हैं रीड मोट वन नाइनटी पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में और ये थे शरद जी डीशा से बात करे थे विद टेलर का काम करते हैं तो थोड़ा सा झुकना पड़ता है इसीलिए थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है आपको और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज आपको बताया है वो भी आप करना है और वॉलिनी जेल हल्का सा मसाज करना है और साथ में हाइपेनिक पी करके के टैबलेट डॉक्टर साहब ने बताया था एच आई एफ ई एन आई सी और आगे पी लिखकर आप ले लेंगे ये दो टाइम सुबह शाम और इसके साथ खाली पेट आपको पेन टॉप फोर्टी कोई टेबलेट आपको लेना है सवेरे सवेरे और ये 10 दिन तक चलाना है जिससे आपका दर्द भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ आपका पेन है बहुत दर्द है वो कम हो जाएगा तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुरेश जी ने भी याद किया है हेलो नमस्कार हलो जी नमस्कार नाम बताइए हाँ जी नमस्कार हाँ जी जी जी बोलिए डॉक्टर नमस्कार बोलिए न मैं आज मुंबई से बोलिए हमारे काम कपड़े प्रेस करने का अच्छा खड़ा होकर प्रेस करना पड़ता है तो थोड़ा हाँ। सा हाँ तो ऐसा है न की खड़ा होकर के जो काम करते है कितना एज हुआ आपका छब्बीस छब्बीस हुआ तो ऐसा करते है उसका काम ऐसा है की दो चीज करना पड़ता है एक तो आप पैर पर जब खड़े है तो आगे की दोनों मेरे दोनों पैरों के जो पाँचों अंगुलिया हैं एक पैर में पाँच है एक पैर में पाँच है तो वो उंगलियों को चल, चलाते रहना है हमेशा अंगुली को आप चलाते रहें चाहे जूता पहने हो या खाली पैर हो तो उससे क्या होगा ब्लड का पंप ऊपर जल्दी जल्दी होगा तो आपको दर्द नहीं होगा दूसरी बात क्या है कि एक आता है आपका क्रेप बैंडेज आता है और नहीं तो स्टोकिन्स मिलता है स्टोकिंस अच्छा स्टोकिंस अच्छा रहेगा इलास्टिक का मतलब इसका होता है दोनों पैरों में आप नीचे पहने पहन के तो पहन करके अगर आप काम करते हैं तो, तो फिर आपका तो ब्लड का सर्कुलेशन सही रहेगा तो दर्द नहीं होगा इसका यही उपाय आप खड़ा होने का टाइमिंग भी बढ़ता जा रहा है पहले से और दिन पर दिन आप नए तो नहीं हो रहे हैं ना शरीर तो पुराना ही होता जा रहा है ना पहले से तो होगा ना अंतर तो पड़ेगा वही जो मैं बता रहा हूँ जो पम्प करने दूसरी बात है की जो काफ मसल होता है जो दोनों तरफ जो मांस होता है जो है ना ठीक घुटने से नीचे और एंकिल जॉइंट के बीच में जो मसल होता है उसको सुबह सुबह नहाने के पहले थोड़ा सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल से मालिश करके तब नहाइए आप उसका पूरा का पूरा लेकिन सबसे वहीं पर हमारा पंप होता है जो ब्लड को नीचे से ऊपर पंप करता है इसी के लिए मैंने आपको बताया है कि पैरों की उंगुलियाँ जो है ना पाँचों उंगली उसको मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है चलना जितना आप चलाओगे आप देखते हो कि बच्चे जब पढ़ते हैं स्कूल वगैरह में और फील्ड में बच्चों को खड़ा कराया जाता है परेड के समय में या होता है कि सावधान थोड़ा खड़े हो जाओ सुनने में कितने बच्चे गिर जाते हैं वो बच्चे धूप लगने से नहीं गिरते हैं वो होता है क्या है कि ब्लड नीचे से ऊपर नहीं जाता है सर पर तो वो चक्कर आता है गिर जाते हैं पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है वो उसी लिए होता है तो जो पैर में उंगली चलाता रहेगा दूसरा आप देखे होंगे कि ट्रैफिक पुलिस या मिलिट्री पुलिस को अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो पैर जो है नीचे आपको फुल पैंट भी पहने हुए तो सफेद रंग का एक पट्टा बांधा जाता है पैर के अंदर में वो इसीलिए बांधा जाता है कि पैर में दर्द नहीं होगा कि आपसे भी अधिक ट्रैफिक पुलिस वाले को बेचारे को खड़ा रहना पड़ता है चौराहे पर आप देखते होंगे कि कितना देर देर तक चार घंटे तक कैसे खड़े रहते हैं लोग कंटिन्यूअस बैठ भी नहीं सकते तो उनको तो पैर में दर्द होना ही है तो वही प्रोसेस आपको भी अपनाना पड़ेगा आपका काम ही है खड़ा होकर आयरन करना है कपड़े का स्त्री करना है तो उसमें होगा तो यही प्रिकॉशन आप लीजिए आप स्टॉकिंग्स खरीद लीजिए दोनों पैरों में पहनिए और पैरों के उंगली पशु उंगली को चलाते, चलाते, चलाते रहिए हमें ठीक तो नहीं होगा दर्द कम होगा ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइन पॉइंट आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में ये थे खास हमारे जो प्रेस करने वाले भाई साहब जिनको पैरों में दर्द होता है तो डॉक्टर साहब ने बताया उन्हें स्टॉकिंग्स एक मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा दोनों पैरों के लिए आप ले लीजिए आपके साइज के अनुसार और उसे पहनकर आप काम किए और साथ में से आपको बताया उंगलियों को जरूर चलाते रहिए जिससे आपका जो ब्लड पे ब्लड सर्कुलेशन है नीचे से ऊपर की तरफ अच्छी तरह से होगा और दर्द कम होगा एक और मैसेज आया है सर विनीत सिंह नाम पर एस आपने नहीं पढ़ा प्लीज मेरा एस पढ़िए विनीत सिंह जी आपको हमने बताया आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे वो पता नहीं चल रहा है आप अभी वापस मैसेज किया दो बार आपने मैसेज किया है और हमने आपको बता दिया आपका लीवर में सूजन है उसकी दवाईया आपको बताई थी और साथ ही साथ आपको जैसे दादर है तो आपको दवाइयाँ भी बताई थी दादर में आपको कैंडी पाउडर आपको यूज करना है जांगो में और साथ ही साथ एसएन ऑइंटमेंट आता है इसे लगाकर आपको सो जाना है और ज्यादातर जो गीला कपड़े नहीं पहनना है ये इसका आपको ध्यान रखना है पसीने से बचना पसीने है से पसीना से बचना नहीं रहना चाहिए और गीला कपड़ा चडी नहीं पहन करके रहना है हवा लगनी चाहिए उसमें ये प्रिकॉशन लेना है हमेशा और गोली बताया गया था को जोल वन मिलीग्राम हफ्ते में एक बार खाना है डेढ़ महीने तक और लीवर के लिए आपको घी तेल मलाई कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है दूध से बना हुआ चीज नहीं लेना है आप यही प्रिकॉशन लेना है और खास करके कार्बोहाइड्रेट चलता है इसमें तो कार्बोहाइड्रेट जरूर चलना चाहिए कार्बोहाइड्रेट में है कि फ्रूट जूस वगैरह लीजिए मौसमी का जूस बहुत अच्छा होता है गाजर का जूस बहुत अच्छा होता है इसको आप लीजिए फल में हरी सब्जियां वगैरह भी लीजिए आलू वगैरह भी खाने में कोई हार नहीं है लेकिन कोई भी चीज का तला हुआ चीज आपको नहीं लेना है एक और मैसेज आया है डे आई एम योगेशम सिरोम 27 में आपको दाग हैं जी, अगर जी, जी। हाँ फेस में अगर दाग ब्लैक कलर का अगर दाग है आपको तो ये जनरली आप काम अगर धूप में करते हैं या धूप आपको लगता है तो अल्ट्रा के रेडिएशन से ऐसा होता है हाइपर पिगमेंटेशन इसको कहते हैं तो कोशिश आपको ये करना है कि आपको धूप से बचना है जिधर भी आप धूप जाइए अगर संभव हो तो छाता काला वाला छाता लगा करके आप उसको ये कीजिए तो इससे क्या होगा कि आपको धूप नहीं लगेगी तो फर्दर हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगा समझे तो ये ध्यान रखने की चीज़ है या फिर सनस्क्रीन लोशन करके आता है मार्केट में कई एक तरह के लोशन आते हैं तो उसमें है क्या कि उसका पावर जो उसमें लिखा हुआ रहता है फिफ्टीन या थर्टी कुछ ऐसा है यू भी करके लिखा हुआ रहता है तो थर्टी वाला कम से कम आप लीजिए लगा करके तब तो बाहर निकलिए धूप में ठीक है और उस जो धूप में अगर हो गया है तो ऐसा है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो मार्स को हटाने के लिए, लिए बेटर ये है कि मेला लाइट करके क्रीम आता है आपका मेला लाइट नहीं मोमेंट क्रीम करके आता है मोमेंटाजॉल क्रीम करके आता है मोमेंट क्रीम आप या मोमटास करके आता है इस क्रीम को रात में एक बार आप लगाओ दो तीन महीने तक लगाते रहो तो ये तो आपका हो गया फेशियल वाली हो गई लेकिन वाइट हेयर आपका सफ़ेद हो रहा है ग्रेइंग ऑफ हेयर इसका कोई खास आपका इलाज नहीं है कारण क्या है अभी देखना पड़ेगा और ये बड़ी कॉमन चीज़ है बाल गिरना और बाल को व्हाइट होने से रोकना ग्रेइंग ऑफ हेयर इसको कारण बहुत सारे हैं क्या चीज़ है कौन सी दवा इधर बीच में कोई आपको टाइफाइड वगैरह हुआ कोई लंबी तक दवा तो नहीं खाए हैं कोई क्या हुआ है ये पूरा हिस्ट्री देंगे तो भी मैं बता सकता हूं कि क्या बात है रोकने का कोई ऐसा तरीका दूसरा नहीं है जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच और मुझे आशा है कि हमारे सभी दोस्त इस बात को समझ रहे होंगे कि क्या करता है और आप उसी तरह से अपने आप को बचा के रखिए धूप से जिससे आपके चेहरे पर जो डार्क सर्कल होते हैं वो कम हो जाएगा और साथ ही साथ आपको जो है अपना डाइट में थोड़ा सा चेंजेस भी करना है आजकल एक... तो धूप से बचाने के लिए चेहरे <laughs> चेहरे पर कपड़ा बांध करके कर भी, भी लोग निकलते हैं लोगी धूप नहीं लगे और हाँ, छाता हाँ, हाँ। बेस्ट है छाता में भी आप ब्लैक छाता ही लेकर के चले क्योंकि वही अल्ट्रा वायलेट ट्रे को रोकता है ये जितना भी आजकल का डेकोरेटिव छाता आता है सफेद रंग का हुआ या रंग बिरंगा छाता जो आता है इसका कोई अधिक इसका इफेक्ट ये नहीं है ये नहीं कर पाता है जितना कि आप ब्लैक छाता काम, चाता करता, काम है। करता है तो ब्लैक छाता तो ही यूज कीजिएगा और रात में क्रीम लगाइए जो मोमेंट क्रीम मैंने लिखा है बताया है उसको आप नहीं, लिख लें और उसी को दो महीने तीन महीने तक आप लगाएं केवल उसी जगह पर जहां पर सर्कल है हाइपर पिगमेंटेशन है हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात है आप सुन रहे हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को उन्होंने जो जवाब सवाल पूछा है उसके लिए सही जवाब मिल रहा होगा मेरी लड़की की हाइट कम है उसकी उम्र तीन साल है अच्छा वही साल है समझ गए कोई दवा बताए भारत वड़नगर ऐसा है कि अभी तो तीन साल का वजन है थोड़ा उसको प्रोटीन अधिक दिलाई तेरह साल लिख रहा है वो आया जो, जो भी वजन है जो आपका मतलब कहने का मतलब है कि, कि कितना वजन कितना मतलब वजन नहीं लिखा अच्छा, है हाँ। हाँ। हाइट कम है, वो हाइट है।, कम है ना हाँ। तो उसको ऐसा करना है कि प्रोटीन अधिक देना है प्रोटीन में क्या है बच्चे के लिए अगर तीन साल है तो दूध ही दे सकते हैं और तो कुछ देंगे नहीं अगर तेरह साल का उम्र है तो दूध के साथ साथ उसको दाल दीजिए दाल पिलाइए उसको चने का प्रिपरेशन अधिक दीजिए उसके बाद सोयाबीन वगैरह का प्रिपरेशन अधिक दीजिए उसको और एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए उसको अगर तेरह साल की है तो तीन साल के बच्चे को तो नहीं कहेंगे एक्सरसाइज के लिए लेकिन तेरह साल अगर एज है तो उसको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है स्विंग करना भी होता है कि ऊपर जैसे बाढ़ लगा हुआ रहता है उसको पकड़ करके लोग स्विंग करते हैं उसमें थोड़ा सा ग्रोइंग होता है ग्रोइंग एज है अभी अभी होगा बस डाइट पर इस पर इफेक्ट रखिए कि प्रोटीन अधिक से अधिक ले बच्चा ठीक है चलिए वरत भाई आपने समझ गया होगा कि आपको क्या करना है तेरह साल का अगर आपका बच्चा है तो अभी अभी टाइम है उसका हाइट बढ़ सकता है लेकिन उसके लिए आपको भाई भाई है है अगर तेरह साल एक तो। डॉक्टर से मिलकर उनका थोड़ा डाइट आप चेकअप करा के डाइट जो है प्रोटीन डाइट उनका बढ़ाइए और एक्सरसाइज के लिए जिम ज्वाइन कराइए हो सकता है अब साल भर में उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी और हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा आपको अटेंशन देना पड़ेगा एक डॉक्टर से मिलकर फिर उनका डाइट बना के डाइट शार्ट ले लीजिए एक और साथ में जिम में भी उनको ज्वाइन कराइए जहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जिम में उसको अलग अलग जो एक्सरसाइज है हाइट बढ़ाने के लिए वो कराते रहेंगे तो इसमें दोनों चीजों हो जाएगी तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे अगले संडे को और जाते जाते मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त फोन पे ठीक से नहीं समझ पाए हो या कोई सवाल उनके मन में रह गया हो उसके लिए आप अपना नंबर जरूर दें नाइन फोर वन फोर जीरो जीरो नाइन फोर वन फोर डॉक्टर साहब का नंबर है आप सुबह नौ से लेकर बारह के बीच में बारह एक बजे के बीच में और शाम को चार से लेकर आठ नौ के बीच में आप फोन करिएगा आप सुन रहे हैं रिडमो वन नाइन सुनते रहो मुस्कुराते रहो धन्यवाद